माफ कीजिए साहब क्या आपको मालूम है कनाड प्लेस कहाँ है इधर से काफी दूर है मेट्रो या बस से जाइए मेट्रो अधिक तेज चलती है पर बस के रास्ते में बहुत सारे दर्शनीय स्थल देखने को मिलते हैं क्या क्या देखने की चीजें हैं जरा आप खिड़की के पास बैठिए सबसे पहले बाईं तरफ कुछ दूरी पर कुतुब मीनार देखने में आती है सुना है इसकी ऊंचाई सत्तर मीटर से ज्यादा है सही बात बहत्तर मीटर है फिर लोधी गार्डन देखना ना भूलिए बहुत सुंदर ऐतिहासिक जगह है फिर बस बाएं मुड़ती है और दो तीन चौराहे पार करके जनपद तक पहुंचती है तब आप राष्ट्रीय संग्रहालय और इंडिया गेट देखने के लिए दाईं तरफ नजर डालिए अच्छा मैं बस से ही जाना चाहता हूं आप साकेत मार्केट का बस स्टैंड जानते हैं जी हाँ जानता हूं वह अभी भी नजर आ रहा है यहां से थोड़ा सा पीछे है उधर से बस 522 ए पकड़कर जनपथ मार्केट तक जाइए साकेत से चौदवा स्टॉप है उतरकर थोड़ा आगे चलिए सामने देखिए कनाट लेन है ठीक है बहुत धन्यवाद